यार्थनुभ भेद यथार्थानुभव हाँ के के कितने भेद हैं इस प्रश्न का जवाब दिया जा रहा है यथार्थनुभवचतुर्विधा प्रत्यक्षा दिशाभेद यथार्थानुभव चार प्रकार का है प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति और शाद भेद से यथार्थ अनुभव जिसका लक्षण विस्तृत रूपेण विचार कर चुके हैं और यथार्थ अनुभव का भी विचार हो चुका है लक्षण का ऐसे यथार्थान अनुभव का चार भेद माना गया न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष अनुमिति और उपमिति शब्द शाब्देद से यहां पदकृतिकार गें देखिए यथार्थानुभ प्रत्यक्ष मेव एक कौन कितना मानता है वर्णन कर रहे हैं चारवाक दर्शन के लोग प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण मानते कोई दूसरा प्रमाण है नहीं दूसरा ज्ञान होता ही नहीं है केवल प्रत्यक्ष ज्ञान से जिंदगी चलता अनुमान आदि करते नहीं कोई आदमी ऐसे उनके मान्यता है प्रत्यक्षमेव प्रमाणम ऐसे मानते हैं अनुमिति काणाद बौद्ध काणाद महर्षि वैशिषिक दर्शन वाले वो चार नहीं मानते शुरू में मैंने कहा था इसलिए ग्रंथ को न्याय और का खिचड़ी है क्योंकि वैशेषिक लोग तो दो ही ज्ञान मानते दो ही प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान और यहाँ चार पढ़ रहे हो प्रत्यक्षमान गोपी की ओर साप न्यायों के मामला आएंगे वैशेकों का नहीं न्यायों का तो सोलह पदार्थ होता पदार्थ तो वैशेषिकों के हिसाब से चल रहा है लेकिन प्रमाण प्रमे बात जहाँ आई वहां पर न्यायकों के अनुसार हो इसलिए दोनों ग्रंथों का मिश्रा तो दो व्यक्ति दो दार्शनिक एक आस्तिक एक नास्तिक दो दार्शनिक है जो दो ही प्रमाण से सारा व्यवहार मानते है प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाणे दो ही प्रकार की यथार्थ अनुभूति है प्रत्यक्ष और अनुमान ऐसे कौन मानते हैं काणाद वैशेषिक और बौद्ध ये दो लोग मानते हैं इसके बाद जो छपा है आपका पुस्तक में उदरत तो छपा है ऐसा छपा बिल्कुल काट देना नहीं आयिक को काट रपीति के जगह पर वो भी काट रपीति भी काट या तो उसको आगे शाब्द नई आयिका के साथ जोड़ देंगे ऐसे करते हैं उपमित्रपीति नई आयिका आगे है ना उसके साथ जोड़ देना उपमिति नई आयिका के साथ जोड़ दो पीछे में जो पाठ है ना नई आई कई का देशी नहा विश्राम शाब्द मीती काट दे बचाना क्या है उपमित्रपी नैकहा बीच में नैयाई कई के देशी नहा शाब्द मीति करके जो है वो तो काट देना और इस उपमित्रपी से पहले जोड़ना है शाब्द मीती शाब्द मीति सांख्य ये योगि जोड़देना बीच में इसके बाद उपमितर नैयायि ऐसा रखना है उसको अनुमितिरपीति कणाद बौद्ध शाब्दमी सांख्य योगिनौ उपमितर नैयायिका अर्थपत्तिरीति प्राभागर आनुप्ति कीति भट्ट वेदात पौराणिक ऐसे पाठ बाकी से सही रहेगा इतने को ठीक समझिए तीसरा प्रमाण जो अधिक सदिक लोग मानते हैं तो शाब्दिक प्रमाण एक मानने वाला चार उसको तो सभी मानते हैं ना सब लोग मानते प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष और अनुमान कारणाद और बौद्ध मानते हैं लेकिन वो शाब्द को नहीं मानते उपमिति को नहीं मानते प्रत्यक्ष अनुमान और शाद ये तीन प्रमाण मानने वाले कौन कौन है सांख्य दर्शन वाले और योग दर्शन वाले प्रत्यक्ष अनुमान आगमानी प्रमाणाह प्रमाणानी ऐसा बोले हैं इन्हें प्रत्यक्ष अनुभव उनका माना गया चार के जगह पर तीन मानते वो लोग और योग दर्शन शब्दी नहीं आए कहा ऐसा बोलना ठीक नहीं शब्द मानते लोग हैं लेकिन वाक्य में एक दो तीन के हिसाब से आना चाहिए शांति और योग वाले कुछ चार नहीं मानते उसने चार मानने वाले को लाना चाहिए ना किसे उपमित्रपीति नहीं आए कहा चार मानने वाले प्रत्यक्ष अनुमान शब्द और उपमित्र चार मानते नहीं आए कि अर्थापत्रपीति की प्राभा करा अर्थापति प्रमाण मीमांसक लोग मानते मीमांसक में भी प्राभाकर भी मांस गुरुमत वाले मीमांसक में दो धारा है एक गुरुमत कहा जाता है और दूसरा भाट मत गुरु कहते हैं प्रभाकर मिश्र को और भाट है कुमार भट्ट का के मुख्य दो धारा है लेकिन एक और है मुरारे मिश्र तीन है लेकिन प्रमुख दो ही माना गया है भट्ट और गुरु अधिकतर इनका नाम नहीं लिया जाता है सम्मान में गुरुमत बोलते हैं उनका नाम था प्रभाकर मिश्र इकुमार भट्ट के शिष्य और गुरु के सिद्धांतों के विरुद्ध में अपने सिद्धांतों को दिए मीमान सा जैसे व्यास और जयमिनी ब्यास तो जी का शिष्य जयमिनी महर्षि ब्यास जी ब्रह्म सूत्र लिख दिया तो जयमिनी जी जयमिनी जी विमान सूत्र लिख दिया उन्हें ब्रह्म वेदांत से मोक्ष बोला तो कर्म से मोक्ष बोल दिया ठीक विपरीत में गुरु के खिलाफ खेला इन जनहित में करना पड़ता है वो जानते थे सब सच्चाई जयमिनी साम वेद की प्रखंड दृष्टा है ऐसा व्यक्ति गलत तो बोल नहीं सकता है वो जनहित के लिए मान रहे हैं कि भाई कर्म भी जरूरी है नहीं तो सब नास्तिक हो जाते केवल ब्रह्मसूत्र होता आज दुनिया में सब महान ब्रह्माशुत्र लोग दुनिया भर के भर जाते हैं अब तो थोड़े ही है ब्रह्माशुत्र लोग ज्यादा नहीं आज तो सब चोटी रखने वाले हैं संध्या पूजा पाठ सब चल रहा है ना ये सब जैमिनी की कृपा है परम कारुण को भगवान जयमिनी ही ऐसे लिखा जाता है इसलिए परम कारुण को भगवान उन्होंने इस संसार पर बड़ी कृपा उसी प्रकार प्रभाकर ने कुमार भट्ट का शिष्य होते हुए कुछ बातों ने कहा कि नहीं दुनिया के दृष्टिकोण में ऐसा मानना ज्यादा उचित और कुमार भट्ट ने ही अपना शिष्य को गुरु संज्ञा दे दिया कारण एक घटना थी कुमार भट्ट जी मीमांसा भाष्य पढ़ा रहे थे सावर भाष्य जब पढ़ा रहे थे तो एक पंक्ति में कहीं फंस गए अर्थ कर पा रहे थे पहले जमाने में छापते नहीं थे ना उस जमाने कुमार शंकराचार्य के जमाने का टाइम है बारह और करीब पच्चीस साल पहले बारह साल तो समय हस्तलिखित हुआ करते अब किसने वहां कॉमा डालना भूल गया लिखने वाला अब कुमार जी पंक्ति पढ़ रहे हैं इधर से उधर तक जहाँ कामा आ रहा है वहां तक जा रहे हैं जब बीच में कामा होना चाहिए वो हो, डाला नहीं गया था तो यहाँ से यहां तक पढ़ते तो घटता नहीं बात सब उल्टा पलटा हो रहा है तो परेशानों के छोड़ के वो चलेगा गए ताकि भाई थोड़ा देर घुमा तो आप लोग में मनन करते रहना मैं आ रहा हूँ बोल के वो उठ के चलेगा और सब अपने छात्र लोग लगे हुए हैं ठीक करने में क्या होगा क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए कितने वे प्रभाकर पीछे बैठ के तो आकर के तो पामा डाल के वापस अपने जगह पे जा बैठते तो कुमार बट जी आए पानी वो पी फैस होकर थोड़ा देखते तो झटी थी पंक्ति लग गई देख अभी तो डाला हुआ है, बिल्कुल ताजा ताज है पूछा किसने डाला किसकी हिम्मत बोलने की हमने डाला तू मन बढ़ जैसे महान ज्ञानी खुश साफ दे दे डर है ना गुरु व्यक्ति हिम्मत करके खड़ा होकर बोला महाराज अब नाराज ना हो तो बता देता हूं कौन डाला न के जो पीछे बैठा है भाग को उसने डाला बुलाया बड़ा, बड़ा अपने गद्दी के बोला आज से तुम तुम मेरे बगल में बैठोगे वो गुरु उन्होंने अर्थापति प्रमाण को ही जोड़ दिया और अनुपलब्धि प्रमाण की जरूरत नहीं है कुमार के और कुमारी भट्ट और वेदांत एक प्लेटफॉर्म पर इस विषय में वो कहते अनुपलब्धि दिक, अनुपलब्धि को पीती भात वेदांति प्रमाण छह प्रकार का अनुभव उसके लिए छह प्रकार का प्रमाण मानना चाहिए अनुपलब्धि को अनुपलब्ध प्रमाण जिन्य प्रमा ज्ञान का नाम अनुपलब्धि प्रमाण ज्ञान है उस ज्ञान को भी मानना चाहिए कुमारी भट्ट और वेदांति का सिद्धांत और पौराणिक लोग पुराण को प्रमाण मानने वाले पुराणों के आधार पर ज्ञान की चर्चा करने वाले जो लोग हैं वे लोग सांभविक पौराणिक और दो प्रकार के ज्ञान को जोड़ दिया एक संभव नाम का प्रमाण है उससे जन ज्ञान का नाम सांभविक ज्ञान ऐति नाम प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान ऐतिहायिक ज्ञान इतिहास इतिहास का शब्द बनता है इती हा। इती हे हा। हा। ऐसा कहते हैं कि हुआ था उसने अमुक ज्ञात किया था मिलाकर बना, मैंने ऐसा लोग कहते हैं था सुनने को मिलता है इतिहास इतिहा के साथ अस धात् बना दिया आस जुड़ गया इतिहास हम प्रयोग करते हैं इन शब्द प्रमाणम उस प्रमाण जनिक्ञान का नाम इतिहास ऐतिहास नमाण जनिक्ञान है इन दो प्रकार के विलक्षण ज्ञानों को पौराणिक लोग मानते हैं। 100 रुपया आपके पास है तो इसका मतलब नहीं है सौ रुपया तो वो भी कहने का एक से है वो कहने का उसका 100 नोट है पचास का नोट नहीं है तब तो ठीक है नहीं नहीं सौ रुपया लेकिन पचास रुपया ही नहीं मेरे पास गलत छठे पंचाशन सौ है तो पचास भी, भी, भी है साठ भी है सत्तर भी है अस्सी भी है नौ भी है नब्बे भी है निन्यानवे भी है सौ भी है एक सौ एक नहीं है माने एक से सौ का बीच पीछे कोई भी संख्या कही जाए जिसके पास सौ है तो संख्या पास है इसका संभव प्रमाण आपके पास एक से चावल घर में है तो जरूर एक मुठ्ठी भिक्षा देने के लिए तुम्हारे पास एक मुठ्ठी चावल भी है नहीं है बोल नहीं सकते आप उसका संभव प्रमाण इसलिए भिक्षु लोग पहले जमाने में जितना बड़ा कुटुम्ब उस घर के सामने जाते थे क्योंकि बड़ा कुटुम्ब है इसका गाँव स्टॉक तो में ज्यादा माल पानी रखा रहता है आठ दस बच्चे हैं तो जरूर उस घर में माल पानी ज्यादा स्टॉक में होगा भिक्षा में जरूर एक मुट्टी चावल मिलेगा इस सम्भव प्रमाण की अगर प्रवृत्ति होती है इतिहास के जरा ज्ञान पैदा होने का नाम है प्रमाण यदि पुराणों में जो सब कुछ इतिहास के रूप में बोला जाता है है बोला क्या कोई भी पुराण उठाइएगा आप देखेंगे सब वेदांत की चर्चा किन किंचवहार भी है कर्म और उपासना ज्ञान की चर्चा के मैंने कोई ग्रंथ तो होता ही नहीं है विशुद्ध केवल ज्ञान की चर्चा तो मिलेगा ही उपनिषदों में भी देखिए ना आ जाते हैं काम की कई की स्तुति भी कर देते हैं गीता में देखिए इच्छा तय कर्म पर ही बोल दिया है बीच बीच में जुर्गे भी बोलते हैं लक्ष्य वही है कर्म और उपासना साधन है लक्ष्य तो ज्ञान हर एक ग्रंथ में कर्म भी मिलेगा उपासना मिलेगा ज्ञान भी मिलेगा प्रधान कौन है गलत बात विवेचन करने वाले किसी भी ग्रंथ को किसी पर घटा देते गीता राशि का बाल गंगाधर के लिए पूरे गीता को कर्म पर ले रूप गोस्वामी वे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य में पूरा का पूरा गीता को भक्ति पर ले तो कहीं वेदांत है शंकराचार्य पागल ऐसे तो शंकराचार्य पूरा उसको वेदांत पर ले कर्म है वहाँ भाष्यकार कर्म को ही लेते हैं ये विशेषता है शंकराचार्य जी का जो प्रकरण जहाँ जैसा है उसको वैसा ही लेते हैं अन्यों के जैसे नहीं तोड़ मरोड़ और चैष्टिको पी तांत्रिका लवा प्रमाण चेष्टा चेष्टा को प्रमाण भी प्रमाण मानता क्योंकि उन लोगों के यहां मुद्रा विज्ञान सबसे बड़ा विलक्षणता है तंत्र ज्ञान में जबकि उत्तर भारत में तंत्र ज्ञान में लगभग नहीं है दक्षिण भारत में आज भी तंत्र ज्ञान में मुद्राएं मुद्रा प्रधान होता है पूरी पूजा मंत्र बोलते ही नहीं मुंह से मुंह से मंत्र बोला नहीं जाएगा शब्द निकलता नहीं केवल भावों से ऐसे ऐसे करते रहेंगे सब पूजा हो जाएगी चेष्टा की जाएगी आवाहित हो तो गवा वरदो बवा ऐसे तो सब मंत्र आप बोलेंगे वो अपना सब करेंगे अस्थिर न भव मछली अस्थिर है ना इसलिए मत्स्य मत्स्य मुद्रा अस्थिर जो आप तीन घंटा में पूजा करेंगे वो आधे घंटे में करके निकल विलक्षण ज्ञान ये भी और इसका प्रभाव हमने देखा बहुत ज्यादा है कि मुद्राओं में जब भी आप कोई मुद्रा प्रयोग करेंगे पूर्ण ध्यान आपको उसमें रहता है एक भी अंगुली गलत दिशा नहीं मिली किसने कैसी मुद्रा करनी है अब करनी है तो बिल्कुल अंगे मिलनी चाहिए ना उसमें पूरा ध्यान आपको रहना पड़ेगा किस मुद्रा में कैसे और पूरा ध्यान रहता है स्पीड भी है स्पीड से करना पड़ता और ये करता बढ़ती है आवाज में तो जबान से बोल रहा है इधर कराना करना उधर बोल भी रहा है इधर आदमी पीछे में ध्यान पड़ पट देख रहा है उधर देख है। देख कौन कितना चढ़ाया सारे पर ध्यान रखता है मुद्रा पूजा में सब लपड़ा नहीं चढ़ता एकांत में इसलिए कोई मुद्रा को देख नहीं सकता में कर नहीं सकते पूजा बंद कमरा तक जो कट्टर तांत्रिक लोग होते दक्षिण में वो अपने दरवाजे नहीं। नहीं के बाहर तैयारी करके फिर नहा धो के अपना के कपड़ा उपड़ा वस्त्र वहन के और सब सामग्री के अंदर आएगा पूजा करके प्रसाद बाहर रख देगा सबको प्रवेश की सुन चैष्टिका जो है अस्व संभाव्य चातुर्विध्य इस प्रकार से विभिन्न मतों में नौ प्रकार का ज्ञान और नौ प्रकार के प्रमाण का वर्ण निधि है यद्यपि देखने को मिलता है संसार में लेकिन इन सारे चीजों में कुछ न कुछ कमी है अस्वार मान की कोई जरूरत अनुमान में संभव हो सकता है कर्म को में डाल दो चेष्टा चेष्टा की जरूरत नहीं संभव की जरूरत नहीं ऐति की जरूरत नहीं अनुप्रव्ति की बात तो हमारे अभाव को आ जाता अभाव का प्रत्यक्षण विशेषता से निकर्ष हो जाता है इसलिए अनुप्रवधि प्रमाण की कोई जरूरत नहीं अर्थापत्ति को अनुमान में डाल दो भी गया स्वाहा बचा चार प्रत्यक्ष उपमान और इसलिए कहते हैं कि उनमें अनुमितियों चार से काम चल सकता है पांच छह, सात आठ नौ मान्य कोई नहीं। इस बात को मन में रखकर रखे संभाव्य तुर्विध्यम दर्शित मी तदित तत्कारणम अपनी चतुर्विदम इन यथार्थ अनुभवों का करण विचार उन अनुभवों को कराने वाले जो करण है जो उत्कृष्ट साधन अनेकों साधनों की जरूरत पड़ती है उनमें से अति विलक्षण असाधारण कारण उसको हम कर्ण तो। एक लक्षण बताएंगे देखिए तत्कणम अपनी चतुर्विदम उसे करण विचार प्रकार के प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द वेदा प्रत्यक्ष अनुभव के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमिति अनुभव के लिए अनुमान प्रमाण उपमिति अनुभव के लिए उपमान प्रमाण शाब्द अनुभव के लिए शब्द प्रमाण शब्द जन ज्ञान का नाम शाब्द उपमान प्रमाण जन ज्ञान का नाम उपमिति अनुमान प्रमाण जन ज्ञान का नाम अनुमिति प्रत्यक्ष प्रमाण यानी ज्ञान का नाम भी प्रत्यक्ष ही होता है अनुभव चार, करण भी चार करण किसको कहते हैं लक्षण बता रहे देखिये कर्ण लक्षण महा कर्ण से किम लक्षण असाधारण कारणम करणम असाधारण जो कारण उसी का नाम करण असाधारणम कारणम करण क्या साधारण असाधारण क्या है इत्यादि अब न्याय बोधनी में जैसे घुसेंगे सब आ जाएगा इसलिए पहले से बोलूंगा नहीं नहीं टीका हमें चलते हैं न्याय बोधनी में तत्कर्ण अपीति फलीभूत प्रत्यक्षादिकरण चतुर्द्य फल रूपा फलीभूत मने फल रूपा जो अनुभव अनुभव क्या है फल है। किसका साधन कर्ण करण का फल क्या है साधन का फल क्या है साधन पड़ा रहे सामने उसका फल नहीं है जिसका वो साधन है जिसके लिए उसको साधन रूप में स्वीकार किया गया है वह फल का निष्पादन होना ही उस साधन का सार्थकता है इसीलिए फलीभूत कौन है कर्णों के प्रति यह अनुभव फलीभूत प्रत्यक्ष आदि जो अनुभव है उसके करण ही चार प्रकार चतुर्वेद प्रत्यक्षादी चतुर्वेद प्रमाणा नाम प्रमाकरणत्तम सामान्य लक्षण प्रमाण का लक्षण क्या चार प्रमाण आपने कह दिया इन करणों को क्या कहते प्रमाण अनुभूति को प्रमाण अनुभूति को यथार्थानुभूति को प्रमाण उस यथार्थानुभूति का जो करण है उत्कृष्ट साधन है कहेंगे प्रमाण जो प्रमा का करण है वो प्रमाण है प्रमा करणम प्रमाणम प्रमीयत्या प्रमाणम प्रमीयत्या प्रमा कर्मति करोगे तो प्रमा हो जाएगा कर्णपत्ति करोगे तो प्रमाण शब्द बन जाएगा व्याण दृष्टि आदि प्रत्यक्ष आदि चार प्रकार के प्रमाणों का लक्षणों में प्रमाकरणत्तम सामान्य लक्षणम प्रमाकरणत्तम प्रमाणम सामान्य लक्षण तो मूल में आएगा बाद इन्होंने पहले यहां बोल दिया न्याय बोधने का एक एक प्रमाण लक्षण दुव्य एक एक प्रमाण का अलग अलग लक्षण आगे क्रमश हम बताने वाले हैं कर्ण लक्षण मा उससे पहले कर्ण का लक्षण प्रमाणों के लक्षण से पहले प्रमा का जो करण है वो तो करण का लक्षण बता और क्यों प्रमा का ही करण नहीं हर किसी कार्य के करण का सामान्य लक्षण बता घटात्मक कार्य उसका भी करण पटरूपा कार्य उसका भी करण संसार का कोई भी कार्य हो उस कार्य के प्रति कोई न कोई एक वस्तु करण जरूर होता उत्कृष्ट कारण इसलिए कर्ण का लक्षण करना जरूरी है असाधारण कारणम करणमूर्म व्यापार वसाधारण कारणम करणम इत्य उसमें एक और शब्द जोड़ देना है असाधारण कारणम कहने मात्र से काम चलेगा नहीं व्यापार वसाधारण कहने व्यापार वसाधारण कारणम करणम व्यापार का लक्षण क्या व्यापार मैंने धंधा नहीं हो बनिया वाला बात नहीं व्यापार है एक लेन देन का धंधा नहीं यह व्यापार का लक्षण क्या है परिकृति में देखिए टहला पंक्ति साइंटिस्ट में द्रव्यान्वित सती द्रव्यान्वित सती तजन्य सती तजन्य जनकत्व इसका नाम व्यापारत्व एकदार्श व्यापारत्व भी हो जिसमें और असाधारण कारण भी हो जो ऐसे वस्तु का नाम करण होता है व्यापारत्व भी होनी चाहिए असाधारणत्व भी होना चाहिए ऐसे कारण का नाम ही करण जैसे आप घट रूप एक कार्य ले लीजिएगा घट एक उस घट के प्रति करण कौन है दंड घट के प्रतिकरण कौन है दंड दंड में लक्षण कैसे जाएगा तत्व लेना दंड को सब जगह तत्व लेना दंड को दंड से जन्य है क्या भ्रमी जो चक्र है उस चक्र में दंड क्या कर रहा है घुमा करके भ्रमी पैदा करता है और उसी दंड से जन्य भट का जनकत्व ही भ्रमी में गया इसलिए भ्रमी है भ्रमी को हम क्या कहेंगे व्यापार व्यापार का अच्छा लक्षण है ये व्यापार वाले का करना, नाम आसान का भ्रमी जो चक्र में है उसको पैदा करने वाला दंड में भी रहता है दंड घूम रहा है ना तभी तो चक्र घूमेगा दंड ना घुमा पकड़े रखो तो क्या होने वाला दंड है दंड घूमता है आ घुमाते हो दंड को तो चक्र भी घूमता है घुमाते घुमाते घुमाते वेग को बढ़ा करके छट से दंड को निकाल दिया अब भ्रमी मात्र रह गया तो भ्रमी दंड से जन्य है दंड से जन्य घटता जनक भी हो भ्रमी है इसलिए भ्रमी रूपी क्रिया में भ्रमी रूपी एक विलक्षण क्रिया में दंड जनित्व भी है और दंड जन्म जन जो घटात्मक कार्य के प्रति जनक भी है, भ्रमी। भ्रमी हो रहा है दो में हो रहा है एक तो दंड में और चक्र में हो रहा है ना इसे दंड में भी है ना भ्रमी इसलिए भ्रमी का अधिकरण दंड हो गया और वह दंड घट के प्रति असाधारण कारण भी होने के नाते दंड को घट के प्रति कर्ण माना जाए और कोई दोष अन्य भी दे सकते हैं हम द्रव्य अन्य सत्यू कहना चाहिए जब भी हो गया उस पर देखना है कुलाल के निर्दोष आ सकता कुलाल का पिता है ना कुलाल से जन्य कुलाल पिता से जन्य कौने कुाल है और कुलाल पिता से जन्य घट का जनक भी कुलाल हो जाएगा बाप से जन्य बेटा है और बाप से जन्या उस घड़े के प्रति कारण भी बेटा है बेटे के लिए बना रहा है कमा रहा है उस बाप में लक्षण चला जाएगा व्यापार और हमें लक्षण हमेशा किस में ले जाना है क्रिया में अरे भ्रमी क्या है द्रव्य से भिन्न भी है द्रव्य नहीं है ना भ्रमी क्या है क्रिया है कर्म है द्रव्य नहीं है द्रव्य अन्य सती कहने से कुछ स्थलों में अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाए कुछाला घट जन तत्व कुत्र अस्त अतः त्रतिव्या प्रथम सत्यंत है ना प्रति में कुता कुछ जन है कुलाल पुत्र कुलाल पुत्र क्या होगा कुलाल से जन्य है और कुलाल से जन्य घट के प्रति जनक भी कुलाल पुत्रत्व में रहेगा और कुलाल पुत्र क्या है एक द्रव्य बेटा एक द्रव्य होता है वस्तु बच्चा है आदमी शरीरम अस्मदाद ये नाम बोला है ना पृथ्वी का तो पृथ्वी द्रव्य पुत्र या पुत्री कुछ इसे लक्षण में द्रव्य कहने से आप उसमें नहीं जा सकता आप या कुछारुत्र आदि नहीं ले जा सकते हो क्योंकि वो द्रव्य से भिन्न नहीं है ऐसे जगह ले जाना पड़ेगा जो क्रिया में लक्षण जाए और कौन सा है भ्रमी है घटात्मक कार्य के प्रति द्रव्य से भिन्न भी है घट रूपा द्रव्य से जन्य भी है और दंड से जन्य घट रूपी कार्य का जनक भी वह तादर्श क्रिया कार्य रही है दंड में और वह दंड घट के प्रति असाधारण कारण भी है दंड पर ना व्यापार वध भी है व्यापार दंड में रह रहा ना भ्रमी इसलिए व्यापार वन भी हो गया ब्रह्म दंड और असाधारण कारण भी है दंड अन्य अनेकों कारणों की अपेक्षा से दंड ही असाधारण कारण मिट्टी रहे सब कुछ रहे बेकार है दंड भ्रमी न घुमाए दंड भ्रमी न करें बाकी सारा सामग्री का रहते हुए भी घटात्मक कार्य पैदा नहीं हो सकता अतिव दंड असाधारण कारण होने से घटात्मक कार्य के प्रति उसको यथा। आप कहते हो उसी प्रकार से प्रत्यक्षादी अनुभवों के प्रति प्रत्यक्षादि प्रमाण व्यापार वसाधारण कारणबोध करण है तो कैसे है आगे बढ़ता आप जिसे व्यापार का आपने जाना द्रव्य जनक व्यापार मात्र का लक्षण तो है उसी असाधारणत्व का लक्षण क्या कारणगत असाधारणत्व क्या चीज है वो न्यायोधि ने कार्य बता रहे देखिए न्यायबोधि में असाधारणत्व कार्यत्म धर्मावच्छिन्न कार्यदान कारणदासित्व असाधारणत्व ये लक्ष्य कार्यता धर्मावच्छिन्न कार निर्मित कारणता असाधारणत्व जैसे इसी घट के प्रति आपने दंड को कारण कहा है ना कर्ण होने से इसमें कारणत्व तो है ही यथा कारणत्व घट के प्रति घट के प्रति तो मृतिका में कारणत्व कुड़ाल में कारणत्व है, कपालद्वय संयोग में कारणत्व है ये कपाल दो टुकड़े हैं उनको जोड़ोगे नहीं तो घड़ा बनेगा ही नहीं फिर कपालद्व संयोग भी कारण है अनेकों कारण है ठीक का कारण है कपाल संयोग कारण है कुड़ाल कारण है आकाशवादी अनेकों और साधारण कारण तो है साधारण कारण बनेगा ना तालो दिशा ईश्वर इच्छा प्रयत्न ज्ञान ईश्वर का ज्ञान प्रभाग भाव अनेकों दोषों का जो अभाव है प्रतिबंध का भाव ये सारी चीजें तो होना ही चाहिए वो सब साधारण कारण है ही है उनको तो छोड़िएगा उनको हम नहीं ले रहे हैं अभी असाधारण मात्र को ले रहा हम ये सब असाधारण को में अब इनमें से भी इसको तो कहते हैं समवाय कांड नाम देंगे बाद में इसको असमवाय कारण नाम देंगे इसको निमित्त कारण नाम देंगे ये सब असाधारण कोटि मेंसमवाय निमित्त इन सभी में निवारण करने के लिए आपने विशेषण दिया था व्यापार अवध होना जरूरी है और इनमें से कोई भी व्यापारवान नहीं है असाधारणत्व अच्छा तो सभी में रहेगा देखिए अभी कार्यको तो धर्मावच्छिन्न अब देखिए कार्य कौन है घट कार्य कौन है घट उस घट का कार्य में दो चीज है एक तो कार्यत्व है और दूसरा धर्म उसके अंदर घटत्व है दो धर्म है ना घट में दो चीज है एक तो कार्यत्व भी है और दूसरा घटत्व भी है और घटत्व को क्या कहेंगे घट में रहने वाला कार्य से अतिरिक्त धर्म है घटत्व क्यों कार्व तो सतल कार्य में रहेगा पट रूपाकारी में भी कार्यत्व इनमें वहां घटत रहेगा क्या नहीं वहां तो पटतव रहेगा मठ रूपा उसे भी कार्यत्व रहेगा लेकिन वहां घटत्व ना पटतव वहां तो मठत्व रहेगा इसलिए प्रत्येक कार्य में कारत एक सामान्य धर्म है और उनका अपना अपना एक विशेष धर्म भी उन विशेष धर्मों पर क्या लेना यहां सुलक्षण में अतिरिक्त धर्म से लेना कार्यत्व अतिरिक्त धर्म से अवच्छिन्न घटनिष्ठा कार्यता कार्य से भिन्न घटत्व उस घटत्व से अवच्छिन्न है कार्यता जो घटनिष्ठा कार्यता कार्यत्व अतिरिक्त धर्म हो गया घटत्व उस घटत्व से अवच्छिन्न कार्यता घटनिष्ठा कार्यता है पुस्कारिता से निरूपित तो कारण का पुस्कारिता से निरूपित कारण का कहां रहा है घट दंड में पुस्कारिता से निरूपित तो कारण का कहां है दंड में है कार्य से अतिरिक्त तो धर्म हो गया घटत्व कुछ अवच्छिन्न है घट निष्ठा कार्यता पुस्कारिता से निरूपित कारण तो कहाँ रहा है दंड में ते वो हम क्या कहेंगे असाधारण कारण और इसी दंड में व्यापार वत्व भी था है ना इसी दंड में व्यापार वत्व भी है आते दंड को क्या कहेंगे हम करण इनको नहीं कहेंगे इनमें असाधारणत्व तो आ जाएगा लेकिन व्यापार वत्व नहीं है ना मृतिक भी ऐसा आधारण भी कार्यक्रम घटत मृतिका में भी है है ना ये निरूपित जो कारण से आ रहा है इसमें भी जा रहा है सभी में कारण आ तो तो रहा है निरूपित कारणत्व निरूपित कारणत्व सभी में है लेकिन सभी में व्यापार तत्व है क्या व्यापार तो एक ही में आ रहा है दंड में जैसे दंड में केवल असाधारण कारण नहीं है किंतु व्यापार भी होने के नाते हम दंड को कारण कहेंगे और इन सब को असाधारण कारण कहेंगे जरूर है साधारण कारण तो वो है जिनको आपने गिनाया है आठ उन आठ को हम साधारण कारणों में गिन चुके हैं उन आठ से सिर्फ जितने भी कारण होंगे वो सभी में असारण कारण का जाएगा उन सभी में से ही एक ऐसा वस्तु होगा जिसमें व्यापार वत्व भी रहेगा और जिस भी व्यापार वत्तों के शिष्ट असारणवत्व रहेगा उसको हम क्या कहेंगे करण कई लोगों में भ्रांति होता है हमने देखा है पूरा न्याय वगैरह पढ़ लिया मुक्तवाड़े पढ़ लिया फिर भी कहते समयकरण अलग चीज है भट्टा बिठा तुम्हें न्याय का तो नाश मार दिया संवाय कारण भी असाधारण कोटि में ही है कारण दो प्रकार साधारण असाधारण साधारण कारण कौन वो आठ है वो पक्का है नौवा होता नहीं सात नहीं आठ पक्का है वो, वो सभी कार्य के प्रति वो आठ ही साधारण कारण हो संसार में जो भी कार्य होता है चाहे ईश्वर निर्मित है चाहे देवता निर्मित है चाहे योगी निर्मित है मानव निर्मित है चौरासी लाख जोनियों में किसी भी के जीव के पर निर्मित कोई भी कार्य होगा उन समस्त कार्यों के प्रति उन आठ को साधारण कारण माना गया है उस सिद्धांत में कोई अंतर नहीं कर सकता कोई भी फर्क होता है कार्यो को लेकर के केवल असाधारण कारणों में उन असाधारण कारणों में भी एक जो करण होता है उसकी शिक्षा और उन्हीं असारण कारणों को समझाने के लिए और विस्तार करते हुए आप तीन भाग में बांट देते हैं संवाही असमवाई निमित्त कारण आदि जो अभी आगे आने वाला असमवाई तो समवाय मृतिका असमय काल का कपाल कपालद्वेश निमित्त और बाकी सारे निमित्त में डाल जाए कुलादि कह रही है में आ जाएंगे एक ही समवाय कारण होता है एक कार्य के प्रति एक ही समय कारण एक ही असमवाय कारण और एक ही कारण होते हैं उस क्षेत्र जितना भी कारण कोटि में है वो सब सबको निमित कोटिंग आप देखिए लक्षण स्वयं घटा रहे हैं न्याय बोधनी में यथा दंडाधेर घटाधिकारण कारण तुम दंडादि जो है घटाधि कार्य के प्रति क्या है असाधारण कारण है कैसा कार्यत्व सकल कार्यों में विद्यमान सामान्य धर्म है कार्यत्व धर्म उस कार्य धर्म से अतृत्व धर्म क्या है घटत्वादी घटत् धर्म तदवचिन्ना कार्यता कहा है घटे तादर्श घटनिष्ठ कार्यता निरूपित तिरूपित कारणता कहा है? दंडे अतो घटम प्रति दंडो असाधारण कारणम ठीक हैदि रूपो व्यापार करणम भ्रम रूपा व्यापार वाला भी होने के कारण से दंड को क्या कहेंगे कर्ण भी कहेंगे केवल असाधारण कारण नहीं कर्ण भी कहा जाएगा साधारण कारण अत्यंत किम साधारण कारण का लक्षण क्या है साधारण कार्यतावन कार्य निर्भित कारणता शालिवि कार्यतावन सकल कार्य लिख लिया है ना घट पट शाख गृह मठ पुस्तक लेखनी बालक इत्यादि इत्यादि संसार में अनेको कार्य पै हो हैं? ये सब क्या है विभिन्न प्रकार का जान बुझिए हमने दिया कार्य ये सब कार्य संसार में शुरू चाहे गुण से कर लो सबसे पहला कार्य कौन हुआ था संसार में गण गण से तेस पंचान होता हुआ महाद्रव्य बना महाद्र ब्यूम से घट पट में सब्जी सब्जी तो कार्य पैदा कर रहे हो ना गृह मकान मठ आश्रम पुस्तक पैदा किया गया लेखनी को पैदा किया गया बालक विक को पैदा कर दिया गया है।, है या नहीं ये सब पैदा होने वाले कार्य कोई चेतन है कोई जड़ है कोई काट के खाने लायक गए कोई सेवा करने लायक सारा इसलिए पर्स पर विलक्षण कार्यों को ले लिया सकल चीजें कार्य इन सभी में क्या रहेगी कार्यत्व इन सभी में रहने वाले कार्यत्व से निरूपितो कारणत्व कहा केवल मिट्टी में नहीं कि सारे चीजें मिट्टी से बने नहीं है सारे चीजें जल से बने हुए नहीं है इन सभी के प्रति हमें लेना है कौन है वो काम जो आठ लिखाया था आपको दिख ईश्वरे ज्ञान यत्ना यानी प्रतिबंध का अभाव तीन दीपांच इच्छे देश देश को क्या है ना दिखा प्राग अव और अदृश्य ये चीजें संसार के सकल कार्यों के प्रति सामान्य कार्य साधारण कारण व कार्यतावच्छि सकल कार्य निष्ठाया या कार्यता तूपिता कारण का इनमें होगा कार्यतावच्छिन्न संसार भर के सकल कार्य निष्ठ जो कार्यता है कार्य कार्य सामान्य कारणता किस में रहेंगे काल दिग्ग ईश्वर इच्छा ज्ञान यत्न प्रतिबंध का अभाव प्राग अभाव और अदृष्ट धर्मादरण पुण्यपाप इन छहों में सामान्य कारणता है इस छह का नाम साधारण कारणम क्योंकि में साधारण कारणत्व का लक्षण घट रहा है ना ना ईश्वर इच्छा ज्ञान है तो ईश्वर संबंध में एक ले लिया तो छ हो जाता है उन अलग अलग करो तो आठ हो जाएगा ईश्वर ईश्वर इच्छा ज्ञान जाए तीन हो गए ना वो वो तीनों का ईश्वर संबंध एक पृथक पृथक लोग आठ ठीक है ना तो साधारण कारणत्व तो का लक्षण क्या हो गया कार्यवावच्छिन्न सकल कार्य निष्ठ कार्यता निरूपिता सर्व सामान्य साधारण कारण से लक्षण सकल कार्यों में रहने वाली कार्यताव छिन्न जो कार्यता उस कार्यता से निरूपित कारणत्व जिन जिन में रहता है उन सभी को साधारण कारण कहा का जाएगा सब कौन कौन हैं? तो काल दिग्ध ईश्वर इच्छा प्रयत्न ज्ञान और प्रतिबंध का भाव राग भाव और अदृष्ट यथा स्वयं करे देखिए ईश्वर दृष्ट आदे है कार्यतावच्छन प्रत्येव कारण साधारण कारण तम ईश्वर अधिक ईश्वर ले लिया ना? इच्छा ज्ञान के जगत पर सीधा ईश्वर को ले लिया ईश्वर आदि से ले लेना काल दिख प्रतिबंध का वाव प्रागवा कार्यताव छ्य के प्रति कारणत्वाद साधारण कारण तम साधारण कारण आ जाएगा महाराज आपने असाधारण कारण क्या बता दिया साधारण कारण क्या बता दिया व्यापार भी समझा दिया लेकिन मेरे को पता ही नहीं कारण ही नहीं बताया कारण क्या है साधारण कारण तो बता दिए आसान कारण को भी बता रहे हैं आप और व्यापारण करण को भी आपने बता दिया इन कारण का ही लक्षण अभी तक बताया नहीं है इसलिए कारण का लक्षण बताने जा रहे हैं मूल में कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व कारणस्य कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम मैं लक्षण बता दिया कारणस्य कि लक्षणम पर कारण का लक्षण ये कार्य नियत पूर्ववृत्ति मूल में पुस्तक कार्य नियत कार्य के ठीक पूर्व क्षण में नियमित रूप रहने वाला वस्तु का नाम कार्य कार्योत्पत्ति का ठीक पूर्व क्षण में नियमित रूप से जो रहा करेगा वो उसको कहेंगे हम कार किसी किसी कारण के प्रति कोई रहा गया तो उसको कार नहीं तो कुड़ाल है कुंभकार है गधे पर मिट्टी के लाया था वो घा बना रहा था उसने वो गधा वहीं खड़ा था तो जो घड़ा पैदा हो रहा था उसके पुरुष में गधा खड़ाएगी नहीं तो गधा का भी कारण हो जाएगा लेकिन जितनी घड़ा पैदा होंगे सबके पुरुष में रहेगा क्या वहां इसलिए किसी किसी घट के प्रति वो घड़ा भले पगल में गधा घट के पगल में खड़ा हो उतने मार्च गधा का कारण नहीं माना जाएगा नियत पूर्ववृत्ति नहीं है किंचित कार्य के प्रति पुर्वृत्ति बने हो लेकिन सकल कार्य के प्रति नियत रूपवृत्ति नहीं है इसलिए अन्यथा सिद्ध कहेंगे टीका में देंगे लक्षण में अन्यथा सिद्ध से शून्य होना चाहिए पांच अन्यथा सिद्ध है गाली दिया जाता था पहले जान पंचमता सिद्ध बने गधा सीधे गधा बने से हो जाए पंचम लथा सिद्धाहिए संस्कृत भी नहीं वैशाखानंदन ओयम आगता वैशाख नंदन आ गया वैशाख नंदन का मतलब भी गदा होता है ए? क्यों समझने वालों वैशाखानंदन क्यों कहते हैं कि वैशाख मास में भयंकर गर्मी होती है उस गर्मी के कारण से कहीं भी हरा घास होता ही नहीं वो तो गधा क्या करता है हरा घास के चक्कर में चलते चलते चलते चलते चलते चार किलोमीटर चला जाता है थोड़ा सारा घास मिलता है वो खा करके पीछे घूम के देखता है देख करके सोचता है हरी मैं तो चार किलोमीटर लंबा जोड़ा खेती को खा गया। <laughs> और बरसात के दिन आता है बेचारा चार कदम चलते पेट भरता है घूम के देखता है अरे बीमार हो गया वो लगता है, है? वैशाख महीने में तो चार किलोमीटर लंबा चौड़ा खेती का घास खा लिया था अरे वर्षा ऋतु क्या हो गया मेरे को मैं बीमार हो गया यू सोच के वो दुबला पतला हो जाता है ऐसे का नाम गधा होता है इसलिए उस गधे का नाम वैशाख का निमन खाया कुछ नहीं है भूखा है और सोच मैंने चार किलोमीटर लंबा जोड़े वैशाख नंदन और रहा मोटा हुआ ऐसे अन्य सिद्धों तो में पांचवा उसका तो नाम पंचम भी हो गया अन्यो तो में पांचवा कैसे उस पर विचार आरम्भ हो रहा है देखिए कारणम लक्ष्य कार्य नियत न्याय बोधनी कार्यम प्रति पूर्ववृत्तम कारणत्तम कोई भी कार्य लोग घटा दी कोई भी कार्य हो कार्य के प्रति जो नियत होता हुआ सति पूर्व वृत्ति वृत्ति होनी चाहिए उसका नाम कार्य नियतवेषण अनुवादा ने मान लो नियतत्व विशेषण नहीं दिया नियमित रूप से होना चाहिए नहीं कभी कभार रहे तो भी मान लो तो पूर्वर्तनो रासभाव स किसी घट के प्रति पूर्ववर्ती है कौन रासभा उसमें भी घट के प्रति कारण अतो नियतत्व सदी की विशेषणम कैसे नियतव सदी पूर्वित विशेषण देना जरूरी है नियत पूर्ववर्तिनो दंड रूपाधिर लेकिन फिर भी अब दंड से आप घट को घट के लिए भ्रमी बना रहे हो वो तो दंड में दंड का रूप भी आया नहीं दंड में दंड जाति भी है वो भी नियत पूर्व वृत्ति है दंड है तो साथ में भी तो रहेंगे दंड का रूप भी रहेगा दंड जाति भी रहेगा दंड का गंध भी रहेगा दंड का तो एक तत्व संख्या है वो भी नियत पूर्व दंड के साथ सब रहेंगे ना और जहां भी बना आकाश तो जरूर रहेगा आकाश के कार्य पैदा करोगे क्या हैं? आकाश भी हर कार्य के प्रति नियत तो पूर्व हो गया फिर फिर आकाश का भी हर कार्य के प्रति कारण हो गए ऐसे बहुत सारे चीज हैं जो नियत पूर्व हैं। कोई ना कोई काल में तो पैदा होगा कोई भी कार्य पैदा करोगे तो काल भी नियत पूर्ववृत्ति हो गया किसी ना दिशा में पैदा जितने भी तुम्हारे साधारण कारण है वो सब के सब में लक्षण चला जाए जाना तो ठीक है कारण तो लक्षण जाना ही चाहिए काल में जाना चाहिए दिशा में जाना चाहिए तो कारण गई हो साधारण कारण जाना चाहिए कया बहुत अच्छा लेकिन ध्यान नहीं जाना चाहिए कहा दंड रूप दंड तो जाति आकाश सूर्य का प्रकाश इन सभी में लक्षण नहीं जाना चाहिए इन ये भी सब नियत पुरुवर्ती। चाहो चाहो न के सर पर खड़े हुए हैं सब बैठे हुए हैं सदा आकाश भी रहेगा सूर्य का प्रकाश रहेगा जो भी आसारण कारण है उस असाधारण कारणगत रूप असाण कारणगत जाति ये भी सात सदा रहेंगे करे दंड रूपा दे घट कारण अतो इसे क्या कहना पड़ा अन्य सिद्ध सिद्ध पदम पी कारण लक्षणे निवेशनीयं अन्य सिद्धम एक ही बात है आप अन्यता सिद्ध कह दो अथवा अन्यथा सिद्ध शून्य की बात अन्य सिद्ध शून्य कहे दो अन्यता सिद्धत्व बातें पदकृतिकार अन्यता सिद्ध कहते हैं, और न्यायिकार अनिता सिद्धत्व कह रहे हैं इतना ही अंतर है शब्द में फर्क है अर्थ में कोई अंतर नहीं अन्यथा सिद्ध का लक्षण क्या ये जानना पड़ेगा अन्यता सिद्धों को पहचानने के लिए तो अन्य का लक्षण कल देखेंगे